शंकर ने कहा मनोभव पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो मैं तुम्हें मनोवांचित वस्तु दूंगा शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर गदगद बाणी में बोला कामदेव ने कहा देव देव महादेव करुणासागर प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए प्रभो काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले बहुत अच्छा इसके बाद उन निधि ने हंसकर कहा महामते कामदेव मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तुम अपने मन में भय को निकाल दो भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो तदनंतर काम शिवजी को प्रणाम करके बाहर आ गया विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएँ बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुँह मीठा किया तदनंतर वहाँ लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके नैना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवास्य में चले गए उन्हें उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे अमर कोश में जो चार प्रकार के बाजे बताए गए हैं संसार के सभी प्राचीन अथवा अर्वाचीन वाद्य उन्हीं के अंतर्गत है उनके नाम इस प्रकार है तत् आनध सुशील और घन तत् वह बाजा है जिसमें तार का विस्तार हो जैसे वीणा सितार आदि जिसे चमड़े से मढ़ाकर कसा गया हो वह अन्य कहलाता है जैसे ढोल मृदंग नगारा आदि जिसमें छेद हो और उसमें हवा भरकर स्वर निकाला जाता हो उसे सुशिर कहते हैं जैसे वंशी संख बिगुल हारमोनियम आदि कासे के झांझ आदि को घन कहते हैं लोग चार चारों प्रकार के बाजे बजने लगे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 गिरिजानायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को गए